जिसने संसार के सब पदार्थ उत्पन्न किए वह कैसा है यह बात अगले मंत्र में प्रकाशित की है भावार्थ मनुष्यों के प्रति रात के चौथे प्रहर में आलस्य छोड़कर पुर्ति से उठकर अज्ञान और दरिद्रता के विनाश के लिए प्रयत्न वाले होकर तथा परमेश्वर के ज्ञान और सांसारिक पदार्थों से उपकार लेने के लिए उत्तम उपाय सदा करना चाहिए अगले मंत्र में वायु के कर्मों का उपदेश किया है भावार्थ जो जल सूर्य वा अग्नि के संयोग से छोटा-छोटा हो जाता है उसको धारण कर और मेघ के आकार का बना के वायु ही उसे फिर फिर बरसाता है उसी से सबका पालन और सबको सुख होता है उन पवनों के साथ सूर्य क्या करता है सो अगले मंत्र में उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे बलवान पवन अपने वेग से भारी-भारी वृक्षों भारी को तोड़-फोड़ डालते और उनको ऊपर नीचे गिराते हैं वैसे ही सूर्य भी अपने किरणों से उनका छेदन करता है इससे वे ऊपर नीचे गिरते रहते हैं इसी प्रकार ईश्वर के नियम से सब पदार्थ उत्पत्ति और विनाश को भी प्राप्त होते रहते हैं यह 11वां वर्ग समाप्त हुआ फिर वे पवन कैसे हैं सो so, अगले मंत्र में प्रकाश किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्यों को वायु के उत्तम गुणों का ज्ञान सबका उपकार और विद्या की वृद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए जिससे सब व्यवहार सिद्ध हो उक्त पदार्थ किसके सहाय से कार्य के सिद्ध करने वाले होते हैं सो so, अगले मंत्र में प्रकाश किया है भावार्थ ईश्वर ने जो अपनी व्याप्त और सत्ता से सूर्य और वायु आदि पदार्थ बन करके धारण किए हैं इन सब पदार्थों के बीच में सूर्य और वायु ये दोनों मुख्य हैं क्योंकि इन्हीं के धारण आकर्षण और प्रकाश के योग से सब पदार्थ सुशोभित होते हैं मनुष्य को चाहिए कि इनको विद्या और उत्कार लेने के लिए युक्त करें पूर्वोक्त व्यवहार किस प्रकार से नित्य वर्तमान है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जो शुद्ध अद्युत्तम होम के योग्य पदार्थों के अग्नि में किए हुए होम से सिद्ध किया हुआ यज्ञ है वह वायु और सूर्य की किरणों की शुद्ध के द्वारा रोग नाश करने हेतु से सब जीवों को सुख देकर बलवान करता है अगले मंत्र में गमन स्वभाव वाले पवन का प्रकाश किया है भावार्थ यह बलवान वायु अपने गमन आगमन गुण से पदार्थों के गमन आगमन धारण तथा शब्दों के उच्चारण और श्रवण का हेतु है अगले मंत्र में सूर्य के कर्म का उपदेश किया है भावार्थ सूर्य की किरणें पृथ्वी में स्थित हुए जलाद पदार्थों को भिन्न-भिन्न करके बहुत छोटे-छोटे कर देती हैं इसी से वे पदार्थ पवन के साथ ऊपर को चढ़ जाते हैं क्योंकि वह सूर्य सब लोगों से बड़ा है सूर्य और पवन से जैसे पुरुषार्थ की सिद्ध करनी चाहिए तथा वे लोक जगत में किस प्रकार से वर्तते रहते हैं और कैसे उनसे उपकार की सिद्धि होती है इन प्रयोजनों से पांच सुक्त के अर्थ के साथ छठे सुक्तार्थ की संगति जाननी चाहिए यह छठा सुक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ अब सातवें सुक्त का आरंभ है इसमें प्रथम मंत्र के द्वारा इंद्र शब्द से तीन अर्थों का प्रकाश किया है भावार्थ ईश्वर उपदेश करता है कि मनुष्यों को वेद मंत्रों के विचार से परमेश्वर सूर्य और वायु आदि पदार्थों के गुणों को अच्छी प्रकार जानकर सबके सुख के लिए उनसे प्रयत्न के साथ उपकार लेना चाहिए पूर्व मंत्र में इंद्र से कहे हुए तीन अर्थों में से वायु और सूर्य का प्रकाश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में लुक्तोपमा अलंकार है जैसे वायु के संयोग से वचन श्रवण आदि व्यवहार तथा सब पदार्थों के गमन आगमन धारण और स्पर्श होते हैं वैसे ही सूर्य के योग से पदार्थों के प्रकाश और छेदन भी होते हैं इसके अनंतर किसने किस लिए सूर्य लोक बनाया है सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है भावात् रचने की इच्छा करने वाले ईश्वर ने सब लोकों में दर्शन धारण और आकर्षण आदि प्रयोजनों के लिए प्रकाश रूप सूर्य लोक को सब लोकों के बीच में स्थापित किया है इसी प्रकार यह हर एक ब्रह्मांड का नियम है कि वह क्षण-क्षण में जल को ऊपर खींचकर पवन के द्वारा ऊपर स्थापन करके बार-बार संसार में बरसाता है इसी से यह वर्षा का कारण है इंद्र शब्द के व्यवहार को दिखलाकर अब प्रार्थना रूप से अगले मंत्र में परमेश्वरार्थ का प्रकाश किया है महावार्थ परमेश्वर का यह स्वभाव है के युद्ध करने वाले धर्मात्मा पुरुषों पर अपनी कृपा करता है और आलसियों पर नहीं इसी से जो मनुष्य जितेन्द्रिय विद्वान पक्षपात को छोड़ने वाले शरीर और आत्मा के बल से अत्यंत पुलशार्थी तथा आलस्य को छोड़े हुए धर्म से बड़े-बड़े युद्धों को जीत के प्रजा का निरंतर पालन करते हैं वे ही महाभाग्य को प्राप्त हो के सुखी रहते हैं फिर भी उक्त अर्थ और सूर्य तथा वायु के गुणों का प्रकाश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष अलंकार है जो बड़े-बड़े भारी और छोटे-छोटे संग्रामों में ईश्वर को सर्वव्यापक और रक्षा करने वाला मान के धर्म और उत्साह के साथ दुष्टों से युद्ध करें तो मनुष्यों का अचल विजय होता है तथा जैसे ईश्वर भी सूर्य और पवन के निमित्त से वर्षा आदि के द्वारा संसार का अत्यंत सुख सिद्ध किया करता है वैसे मनुष्य लोगों को भी पदार्थों का निमित्त करके कार्य सिद्ध करनी चाहिए यह 13वां वर्ग समाप्त हुआ मनुष्यों को परमेश्वर की प्रार्थना किस प्रयोजन के लिए करनी चाहिए वा सूर्य किसका निमित्त है इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो मनुष्य अपनी दृढ़ता से सत्य विद्या का अनुष्ठान और नियम से ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है उसके आत्मा में से अविद्या रूपी अंधकार का नाश अंतरयामी परमेश्वर कर देता है जिससे वह पुरुष धर्म और पुरुषार्थ को कभी नहीं छोड़ता फिर भी अगले मंत्र में इंद्र शब्द से परमेश्वर का प्रकाश किया है भावार्थ ईश्वर ने इस संसार में प्राणियों के सुख के लिए इन पदार्थों में अपनी शक्ति से जितने दृष्टांत वा उनमें जिस प्रकार की रचना और अलग-अलग उनके गुण उनसे उपकार लेने के लिए रखे हैं उन सब के जानने को मैं अल्प बुद्धि पुरुष होने से समर्थ कभी नहीं हो सकता और न कोई मनुष्य ईश्वर के गुणों की समाप्ति जानने को समर्थ है क्योंकि जगदीश्वर अनंत गुण और अनंत सामर्थ्य वाला है परंतु मनुष्य उन पदार्थों से जितना उपकार लेने में समर्थ हो उतना सब प्रकार से लेना चाहिए परमेश्वर मनुष्य को कैसे प्राप्त होता है सो अर्थ अगले मंत्र में प्रकाशित किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और श्लेष अलंकार है मनुष्य ही परमेश्वर को प्राप्त हो सकते हैं क्योंकि वे ज्ञान की वृद्धि करने के स्वभाव वाले होते हैं और महात्मा ज्ञान वाले मनुष्यों का परमेश्वर को प्राप्त होने का स्वभाव है तथा जो ईश्वर ने रचकर कक्षा में स्थापन किया हुआ सूर्य है वह अपने सामने अर्थात समीप के लोगों को चुंबक पत्थर और लोहे के समान खींचने को समर्थ रहता है सब प्रकार से सबका सहायककारी परमेश्वर ही है इस विषय का अगले मंत्र में प्रकाश किया है भावार्थ जो सबका स्वामी अंतर्यामी व्यापक और सब ऐश्वर्य देने वाला जिसमें कोई दूसरा और जिसकी किसी दूसरे की सहाय की इच्छा नहीं है वही सब मनुष्यों को इष्ट बुद्ध से सेवा करने योग्य है जो मनुष्य उस परमेश्वर को छोड़कर दूसरे को इष्ट देव मानता है वह भाग्यहीन बड़े-बड़े घोर दुखों को सदा प्राप्त होता है उक्त परमेश्वर सर्वोपरि विराजमान है इस विषय का प्रकाश अगले मंत्र में किया है भावार्थ ईश्वर इस मंत्र में सब मनुष्यों के हित के लिए उपदेश करता है हे मनुष्यों तुमको अत्यंत उचित है कि मुझे छोड़कर उपासना करने योग्य किसी दूसरे देव को कभी मत मानो क्योंकि एक मुझको छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है जब वेद में ऐसा उपदेश है तो जो मनुष्य अनेक ईश्वर व उसके अवतार मानता है वाह सबसे बड़ा मूल है इस सप्तम सुक्त में जिस ईश्वर ने अपनी रचना के सिद्ध रहने के लिए अंतरिक्ष में सूर्य और वायु स्थापन किए हैं वही एक सर्वशक्तिमान सर्वदोष रहित और सब मनुष्यों का पूज्य है इस व्याख्यान से इस सप्तम सुक्त के अर्थ के साथ छठे सुक्त के अर्थ की संगति जाननी चाहिए यह दूसरा अनुवाद 7va sukta aur 14va varg samapt